उससे ज्यादा रावण की टाइम आगे थी समुद्र के खाड़ी पर लंका का राज बनाया सुवर्ण में नगर बनाया देवताओं पर चढ़ाई करने की क्षमता थी ऐसे भी रॉकेट होंगे उनके पास स्वर्ग पर सीढ़ी लगाने की योजना थी रावण ने ऐसा रिडार लगा रखा था कि आज का रिडार भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है पशु पक्षियों को भी खींच ले ऐसा नहीं कि आजों को या कोई धातु को खींचे मनुष्य को प्राणियों को भी खींच ले इसलिए हनुमान जी जब पसार हुए तो हनुमान जी को भी उस रेडार ने मैग्नेट ने खींच लिया हनुमान जी फिर उस मैग्नेट से गुजर गए अपनी कथा है रामायण की तो राम के पास साइंस थी धन था समता नहीं थी अंतरमुक्ता का सुख नहीं था जिसके पास साइंस है धन है सत्ता है लेकिन अंदर का सुख नहीं है उसको सुख लेने के लिए शराब की जरूरत पड़ती उसको सुख लेने के लिए कबाब की जरूरत पड़ती है तो आहार अशुद्ध करेगा तो बुद्धि अशुद्ध होती है और अशुद्ध बुद्धि होती तो अशुद्ध कर्म होते अशुद्ध कर्म होते तो परिणाम अशुद्ध होते ऐसा नहीं कि रावण कोई राक्षस था और हर वारा मैंने तुम जलाते हो नहीं रावण तो पुलस्त कुल में पैदा हुआ था और ब्राह्मण था वेदों का जानकार था वेदों का जानकार एक बात है लेकिन वेदों का जो लक्ष्य है उस वेद के लक्ष्य का स्वाद लेने की उसमें कमी रह गई इसलिए उसका सब करा कराया चौपट हो गया श्री कृष्ण कहते योग कर्माणी संगम त्यक्वा धनंजय सिद्ध्याद्ध समूतवा योगमुच्यते भोले बाबा कहते हैं बोले बाबा की जो छंदावली है वह छंदावली अष्टावक्र गीता का संवाद है अष्टावक्र मुनि की गीता का संवाद है उस संवाद में कहे यह देह ठहरे कल्प तक या आज उसका अंत हो यह देह ठहरे कल्प तक या आज उसका अंत हो तेरा न कुछ बिगड़े बने यह जान कर निश्चिंत हो तेरा न कुछ बिगड़े बने यह जान दिन रात तुझ में है नहीं नहीं सबेरा शाम है तू तुम तुझ में है नहीं नही सबेरा शाम है तू काल का भी काल है फिर सोच का क्या काम है तू काल का भी काल है सिर सोच का क्या काम है यह देह देहरे कल्प तक या आज ही अंत हो तेरा न चु बिगड़े बने या जान कर निश्चिंत हो दिन रात तुझ में है नहीं नहीं सबेरा शाम है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 सिद्या सिद्ध समो भूत सिद्ध्यादयो समो भूत समु कर्माणी तुम्हें ठहर के कर्म करो एकाद कर्म नहीं कर्माणि कर्म कर्मण कर्माणि ये बहुवचन है और कर्म करने नहीं पड़ते हैं योग में तुम ठहर गए तुम समता में ठहर गए तो तुमको कर्म करने नहीं पड़ते जैसे पहले करने पड़ते थे तुम्हारे से कर्म होने लगेंगे कोई ज्ञानी बैठा है और कोई किसी की पिटाई कर रहा है तो ज्ञानी बैठा ही रहेगा क्या उठेगा समझो आप तो सत्य को आप उपलब्ध हो गए आपको साक्षात्कार हो गया आप समता में आ गए सब भगवान है सब परमात्मा है आपको ज्ञान हो गया और सामने कोई दुर्बल आदमी को बलवान मार रहा है तो तुम क्या करोगे उसको बचाओगे तो तुम बचाओगे ना तो बचाने की वासना बाकी है <laughs> <laughs> तो अभी दुर्जन और सज्जन दिख रहा है तो तुम अपने आसन से तो उठ गए हुँ? अपनी क्षमता से तो तुम हट गए उसीलिए बचाओगे और नहीं बचाओगे तो तुम आलसी हो गए हैं फिर तो तुम्हारा जीना क्या ऐसा बल किस काम का ऐसा ज्ञान किस काम का जो दूसरे का दुख निवृत्त न करे यदि बचाते हो तो भी हट गए और नहीं बचाते तो भी हट गए लेकिन श्री कृष्ण कहते योग संगम त्यक्ता धनंजय हटने और न हटने का संग छोड़कर ज्ञानी के तो बस मौज आ गई तो बचा देगा मौज आई तो चुप है जरूरी नहीं कि वो उठेगा ज्ञानी के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते राम के लिए भविष्यवाणी हो सकती है लेकिन कृष्ण के लिए कभी भविष्यवाणी के चक्कर में मत पड़ना नहीं तो मार खाओगे कृष्ण कब क्या करे कोई पता नहीं महावीर क्या करेंगे महावीर उठेंगे भिक्षा का समय हुआ है सात घर की मधुकृति मांगेंगे आठ में की नहीं लेंगे कृष्ण क्या करेंगे कि सात के नहीं मिला तो आठ में जाएंगे आठ में नहीं मिला तो पंद्रमा में जाएंगे और नहीं देता तो पेट भी पकड़ेंगे किला तेरे बाप का थोड़ा मेरा भी हक है महावीर साने नहीं करेंगे क्योंकि महावीर को कर्म में संघ है अमुख अमुख कर्म होने चाहिए मेरे को अमुख कर्म में संघ है ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए कृष्ण के अंदर में कोई कर्म का संघ नहीं है यदि आ गया तो मक्खन मांग के लेंगे छाछ के लिए जरा सा जरा सी छाछ के लिए नाचेंगे पाटले उठाएंगे मजदूरी करेंगे भाई छाछ का जरा सा एक घुटरा पिला दे गोपी मौज में आ गया तो छचियन भरी छाछ पर नाचेंगे और मौज में आ गया तारो तो तारू जाएगा सीधो ओम सांप डर मे लेने सीधू थे नहीं तो श्री कृष्ण का जीवन ऐसा संता वाला था सुरदास जी कहते हैं जो त्रिलोकी को नाच भरी बाच पर ऐरन की लो, आ गई मोह नचाना चाहती है और प्रेमा भक्ति है अहंकार नहीं है चलो नाच रहे हैं, कि नाचते तो हो लेकिन वो जरा नाचते नाचते वो कथकली नाचो तो कृष्ण कथकली नाचते कथकली नाचते, नाचते नाचते वो जो चाच... पड़ी है ना उसको क्या बोलते हैं अबोटिया आबोटिया ओ जरा खुल गया और जैसे पैदा होते थे निर्दोष ब्रह्म ऐसे ही एकदम सोने का डिजोन शेरा अब उसको ये शर्म नहीं कि मैं समग्र ब्रह्मांड का स्वामी हूँ नंगा हो रहा हूँ ये लोग क्या कहेंगे मेरी इज्जत जरा संभालनी पड़ेगी उनको देह की इज्जत की पड़ी नहीं है और जिसको देह की इज्जत की पड़ी नहीं उसको इज्जत मिलती है। और जो देह की इज्जत संभालना चाहता है वो उस देह की इज्जत कबर में मिल जाती एक ऐसे लोग होते हैं कि जो देह के साथ जुड़े हुए पदार्थों को सत्ताओं को धन को राज्य को एकत्रित करके इज्जत पाना चाहते हैं ऐसा थोड़ा है कि हिटलर कोई रोटी कर, कमाने के लिए ये लड़ाई करता था रहने के लिए उसको नहीं था युद्ध करता था ऐसी बात नहीं है एटलर तो। पाए खावा पीवा सिकंदर पाया खावा बधु करता नहीं एक लोग एक अमुक प्रकार के ऐसे लोग होते हैं कि शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए पदार्थों को एकत्रित करके पुजवाना चाहते हैं जीवन भर गदीप पर रहते हैं फिर भी गिरते तो कब्र में गिरते हैं दूसरे ऐसे लोग हैं जैसे रावण है कंस है सिकंदर है सीजर है हिटलर है ये लोग क्या करते हैं संघ को सजा कर चाहते हैं कृष्ण है कबीर है नानक है और भी नामी अनामी महापुरुष हैं। वो संघ को छोड़कर, अपने अहंकार को मिटाकर, पूजवाने की इच्छा छोड़ देते हैं तब पूरे पूजे जाते हैं दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है कि तुम इतना बड़े हो जाओ इतने बड़े हो जाओ कि तुम्हारी सत्ता के आगे किसी की सत्ता न रहे तुम इतना खून खरा भी हो जाओ की बड़े बड़े राज्यों को जीत लो बड़ी बड़ी सत्ताओं को अपने शरणाधीन कर दो और तुम बड़े कहलाओ एक रास्ता ये भी है लेकिन वो बड़ा अटपटा है और झटपट पूरा भी नहीं होता और पूरा होने के पहले शरीर पूरे हो जाते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि तुम इतने विसर्जित हो जाओ इतने विसर्जित हो जाओ कि तुम बचो ही नहीं और अनंत रह जात रह जाओ तो अनंत की तो सत्ता है ही है तुम्हारी सत्ता हो जाएगी राजा जानस्यूत की कथा आती है उपनिषदों में जानस्यूत राजा ने संकल्प किया था कि सब मेरा ही खाए सदागर्त खोल दिए, या कर दी मैं महान धर्मात्मा दिखूँ और सब मेरा ही खाए ताकि सब जो खाए महाराज लोग साधु लोग साधु लोग भजन करे तो उनका पुण्य दसवां ऐसा मुझे मिल जाए इसलिए मैं महापुण्यशाली हो जाऊँ मनुष्यों को तो खिलाता था अपंगों को भी खिलाता था साधुओं को आदर से खिलाता था महाराज कथा कहती है की वो हंसों को चुगने के लिए मोतीदान कर एक दिन की बात है उसके पुण्य परिपाक को उपलब्ध हुए होंगे कुछ हंस आए उन हंसों में कोई समझदार हंस ये तब की बात है जब मनुष्य की भाषा वो समझते थे और उनकी भाषा पक्षियों की भाषा मनुष्य समझते थे तब तो की बात है तो एक हंस उड़ने को तैयार हुआ जानसुत ने कहा कि मोती चुकाने वाले तुमको मेरे जैसा कहीं चुकाने वाला मेरे। भागी ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी को बलबल जा वही ज्ञानी की मत कौन बखाने ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने कृष्ण ऐसा ही ब्रह्मज्ञान पाने को अर्जुन को कह रहे हैं धनंजय समता रूपी धन को कमालो तो मैं जाता हूँ ब्रह्मज्ञानी के दर्शन करने को बोले तो मेरे से भी कोई ब्रह्म बड़ा है सब मेरा खाते हैं सबको मैं खिलाता मेरा इतना बड़ा राज है मेरे से किसका बड़ा राज है बोले महाराज उसका इतना राज, है, कि तुम्हारा राज उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा करके उड़ान लिया तो जाऊँ जरा उसको देखू कैसे बड़ा हुआ कथा कहती है भगवत गीता के छठे अध्याय पीछे महात्म कथा मैंने पुराने जमाने में पढ़ी थी राजा ने रथ जोड़ा गया पूरब के तरफ यात्रा की संध्या वंदन किया दान पुण्य किया जांच किया रैंक मुनि कहाँ रहते ऐसे कोई मुनि कहाँ है जिनका ओझ जिनका तेज इतना ज्यादा कि हंस लोग भी उनका दर्शन करके अपने को भाग्यशाली मानते हैं। पता न चला पूरब गए पश्चिम गए दक्षिण गए आखिर उत्तर के तरफ यात्रा की उत्तर के तरफ यात्रा करते करते उनका रथ एकाएक गया अब भौतिक नजर से देखो तो घोड़े बंधे हुए रथ और दूसरे तो आध्यात्मिक नजर से देखो तो मन भी एक रथ है मन कहीं भी शांत न हुआ एक ऐसी जगह से गुजरे जहां उनका मन शांत हो गया देखा कि मैं चाह तो रहा हूँ तीनों दिशाओं में घुमा, चौथी दिशा में घुमा, मेरा रथ कहीं नहीं रुका और यहां रथ रुका है, इधर कोई रहता है क्या महात्मा कोई ऐसा कुछ है क्या तो इधर उधर जांच करते हुए देखा दूर एक गुफा है गुफा में चला गया तो रैंक मुनि समाधि से उतरे ही थे रैंक मुनि ने कहा की बैठिए शिष्य को बुलाया बोले ये राजा धर्मात्मा है साधुओं को भोजन कराता है दान पुण्य करता है प्याऊ लगवाता है बावड़ियाँ खुदवाता है बड़ा धर्मात्मा है तीनों दिशा की यात्रा करके है अब ये चौथी दिशा में यात्रा करते करते इसका रथ यहाँ रुका है लेकिन रथ जरा थका है उसको घूरने के लिए कुछ कंद मूल ले आओ तो रैंक मुनि को देख के वो सचमे में पड़ा की महाराज को मैंने पहली बार देखा इन्होंने मुझे पहली बार देखा इनको कैसे पता चला कि मोतियों जुगने के लिए मैंने अंश को दिया और अंश से सुना और मेरी पूरी ग्राम कहानी इन्होंने कैसे जान ली हक्का बक्का सा रह गया कंद आए भोग लगाकर भगवान को खाया पूछा कि भगवान आपको कौन आके बता गया आपका और हमारा संबंध तो पहली बार हुआ और उस जमाने में ऐसा कोई लाइट कॉल और टेलीफोन व्यवस्था ये तो थी नहीं फिर भी कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके आगे ये व्यवस्था फिकी हो जाती अंत तुम्हारा शुद्ध हो जाए मन तुम्हारा सूक्ष्म हो जाए बुद्धि तुम्हारी सम हो जाए तो टीवी में जब देखेगा तब देखेगा तुम्हारी इसी आंखों से समुद्र पार की चीजें देख सकती है तुम किसी व्यक्ति के सामने देखो तो तुम उस व्यक्ति के विषय में ठीक ठीक जान सकते हो कि कितने दिन के बाद मरेगा क्या क्या करेगा क्या क्या करके आया कौन से जन्म में क्या था इतना भी तुम जान लोगे आज की साइंस ये नहीं बता सकती इतना जल्दी से चित्त इतना सूक्ष्म यंत्र है लेकिन उसको सूक्ष्म करने के लिए थोड़ी साधना करनी पड़ती है ध्यान भजन करना पड़ता है। जो ध्यान भजन करके चित्त को सूक्ष्म करता है वो फिर उस चित्त को दूसरे के भूतकाल और भविष्य काल को मापने में क्यों लगाएगा उस चित्त को परमात्मा में नहीं लगाएगा इसलिए ऐसे महापुरुष भी है जो ठीक से तुम्हारे को जान सकते हैं फिर भी वो जानने में अपनी वृत्ति नहीं लगाते कभी मौजाई तो लगा दी नहीं तो लगाने के झंझट में नहीं पड़ते जो प्राइम मिनिस्टर हो जाए वो कोई जांच करता है की फलाना गाँव का तलाटी ने कितना रुश्वत लिया <laughs> फलाना गांव के तलाटी को प्रमोशन कैसे मिला फलाना गांव के तलाटी की बदली कैसे रुकी और प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं फलाना गांव कहाँ होता है और तलाटी क्या होता है होता है होता है चलता है सब उसके अंतर्गत आ गए ऐसे ज्ञान को तुम उपलब्ध हो जाओगे तो छोटी मोटी सिद्धियाँ छोटी मोटी उपलब्धियां छोटे मोटे चमत्कार तुम्हारी नजरों में तुच्छ अतिशूद्र बातेंगे श्री बटा वाला यदि तलाटी हो जाता है तो फूला न समाएगा। प्राइम मिनिस्टर को तुम बोलो कि तुम्हारे को प्रमोशन कर रहे हैं तलाटी की पद पे आ जाओ अच्छा तुमको मामलदार बना देते कलेक्टर बना देते नहीं बनेगा ना। ऐसे ही जो क्षमता को उपलब्ध हो गया है उसको बोलो कि तुमको रिद्धि सिद्धि मिल जाए तुमको ये कर देंगे तुमको राजा राजपथ में बिठा देते हैं तुमको केशुभा की कार में बिठा देते हैं तुमको केशुभा की प्रॉपर्टी सब दे देते हैं बाप जी चलो केशुभा के वहां तुम्हारे आगे में रहेंगे और कशु भाई में शू गो करो के के दे बंगला में जाऊ श्री राम तो जिसने मुक्त आनंद ले रखा है जिसने समता का मजा ले रखा है आ गए तो आ गए रह लिए तो रह लिए बैठ गए तो बैठ गए चल दिए तो चल दिए उनको कोई पकड़ नहीं होती ऐसे महात्मा जो हैं, उससे महात्माओं के चरणों में रैंक मुनि के चरणों में राजा सु है रैंक मुनि ने कहा कि राजन तेरे पास तो धन है तो दान करता है लेकिन हमारे पास तो वो धन है जो धनंजय को कृष्ण ने कहा था मैंने उस धन को अर्जित किया है जिस धन के आगे तेरा धन फीका हो जाता है मैंने उस सत्ता को पाया जिस सत्ता के आगे तेरी सत्ता छोटी हो जाती और वो सत्ता यह है कि मैं प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अपने विचारों को निहारते निहारते अपने मन को सम करता और आत्म विश्रांति को पाता हूँ कथा तो लंबी चौड़ी है आखिर में राजा को रुचि हुई और राजा ने भी जानसुद राजा ने उस राज्य को छोड़कर रैंक मुनि की शरण में ली कथा का दूसरा हिस्सा आता है की उस राजा के राज्य में कोई अच्छे महात्मा आए थे राजा ने उनका आतिथ्य किया महात्मा ने देखा तो राजा धर्मात्मा तो है लेकिन महात्मा नहीं है धर्मात्मा सत्व गुण में होता है और महात्मा गुणातीत होता है धर्मात्मा को अमुक करना चाहिए अमुक नहीं करना चाहिए लेकिन महात्मा के लिए अमुख करना और अमुख न करना ये नहीं उसकी जैसी झलक आ गई ऐसा उससे हो जाता है आ गया मौका तो ऐसा भी कर देगा ऐसा मौका है तो ऐसा भी कर देगा ये अंदर से देखोगे तो कुछ नहीं करता अपनी जगह पे ज्यो का त्यू इसी महात्मा के लिए अष्टावकर मुनि कहते हैं तो इंद्रियो भी चिंतो की निश्चिंता वो स इंद्रिय होते भी निरेंद्रिय है चिंता तुर होते भी चिंता में ही गिरेगा या शमशान की धूली में ही गिरेगा सिंधी में चौड़िया के दी चढ़े चोटी दाल रोटी, कितनी भी चोटी ऊपर चढ़ जाओ कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ आखिर तो क्या दाल रोटी और दाल रोटी भी अजम नहीं होती बाबा गाड़ी मोटर पेड़ है बर्फे पे, लड्डू लेने खाने की क्षमता तो होती है लेकिन डॉक्टर बोलता है कि नहीं डायबिटीज से मत खाओ आठ पर प्रेशर है घूमो मत ड्राइवर मजा ले रहे और शेर बेचारा कुछ नहीं तो है तो ठीक है की सुबह जैसा आदमी मजा लेता है बाकी के लोग तो बेचारा मजबूरी करते धन आना बड़ी बात नहीं लेकिन धन का सदउपयोग होना बड़ी बात है धन तो वैशा के पास भी होता है गुंडो के पास भी होता है सत्ता ना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन सत्ता में सत्ता होने पर अहंकार और सत्ता होते हुए भी परम सत्ता को पाने की जिज्ञासा है तो समझो कि उसको ठीक जगह पर वो है ये नश्वर चीजें मिलना कोई बड़ी बात नहीं लेकिन इनके साथ समझ मिलना बहुत बड़ी बात मैंने तुम्हें बताया था कि शबरी भीलन जो थी वो कोई भीलेन नहीं थी अगले जन्म में वो बाहर थी किसी सम्राट की पटरानी थी वो रथ में जा रही थी कहीं रास्ते में कोई झोंपड़ी में बसे हुए बाबा जी के इर्द गिर्द 25 पचास लोग बैठे थे और बाबा जी आत्मा परमात्मा की बात सुना रहे थे बाबा जी कोई पुराना इतिहास नहीं सुना रहे थे अपने गांव की खबर सुना रहे थे तो राणी ने पति को कहा रथ रोकिए आज निर्जला एकादशी है महात्मा के वचन सुने भाग्य से संत पुरुष के वचन सुनने को मिलते है जंगल में एकांत में ये महात्मा का दर्शन पंडित लोग तो आते हैं घर पे तुम्हारी पूजा करके और तुमको बड़ा धन्यवाद दे दे के बाल भोग दे जाते हैं तिलक करके जाते हैं उनको तो स्वार्थ होता ही नहीं स्वार्थी महात्मा है ये परमात्मा में खेलने वाले पुरुष है आप जरा रथ को रोकिए पति ने कहा कि तू तो क्या समझती है तेरे को अकल नहीं है अपने कहा चक्रवर्ती सम्राट और ये अपने किसी गाँव के इलाके में आया हुआ जरा सा झोंपड़े में रहने वाला बाबा अपनी जरा इज्जत को देख अपने आबरू को देख पर्सनलिटी को देख रानी बोलती रुको ना अभी आबरू बार में गए हम तुम इसको कब तक संभालोगे बैठे जरा शांति ले राजा ने कहा तेरे तो नादान तेरे कहने पे सब करूंगा क्या वो तो जरा घोड़ों को दरवाजे आगे चला तब के तब रानी बोलती भगवान ऐसे रानी पद को आग लगे ऐसे पटरानी पद को आग लगे भगवान तू तो मेरे को ऐसे घर जन्म दे देना की मैं महात्माओं का नित्य दर्शन करूँ महात्माओं के नजीक रहूँ ताकि परमात्मा की याद बनी रहे कबीर जी बोलते है कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद संत के दर्शन से परमात्मा की याद ताजी होती है और एक्टर के दर्शन से देह की याद ताजी होती है और धनवान के दर्शन से धन की याद ताजी होती है और ऑफिसर के दर्शन से इनकम टैक्स की याद होती है नर्तक के दर्शन से नृत्य की याद होती है और सर्जक के दर्शन से सर्जन की याद आती है श्री राम जैसा दर्शन ऐसी याद भी होती जैसा संघ ऐसा रंग भी लगता है सब चुनाव में जो लोग खड़े होते ने उनके संपर्क में विठल भाई आए तो आप एम एल ए हम भी एमएलए थे विठल भाई एमएलए है एमएलए वालों के संग में आएंगे तो आप वही पा एमएलए और साधकों के संग में आके के बढ़ कहीं थी, आ, रमी काढ़ न कमजे समय बगड़ियों के जब साधक के संघ में होंगे तो वे हमारा समय कमाया और एमएलए के संघ में आ जाते तो फिर पुराने याद आ जाती आप हम कौन हलावा जीव आप चलो थे जैसा संग ऐसा चित्त को रंग लग जाता है ये केवल एक दो व्यक्ति की बात हाल है मन ऐसा चित्त है, इस चित्रित्र को जैसा संग देते है, ऐसा रंग लग जाता है यदि इस चित्र यदि साधुओं का संग मिलता है तो परम साधुत्व हृदय ऐसी निखरता है मिलता है तो दुर्जनता भी छुपी हुई वो निकलती है विवेकानंद बोलते थे कि जगत में सत्संग की बराबरी का और कोई तुम्हारा हितेशी नहीं है तुम्हारे अंदर अनंत अनंत जन्मों के संस्कार छुपे हुए हैं अनंत अनंत संभावनाएं छुपी हुई अनंत अनंत छुपी हुई है सुयोग्य महापुरुष मिल जाएंगे तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ महापुरुष निखर आएगा और दुष्ट लोग मिलेंगे तो दुष्ट जग आएगा अच्छा संघ मिलेगा तो अच्छाई इतनी निखरेगी की बुराई गायब हो जाएगी तो भला है और राज्य करके भी सत्संग मिले तो भला है इस सिद्धांत को उस माई ने समझा होगा माई ने दिलो दिल से प्रार्थना की के भगवान हे निर्जला एकादशी माँ अगर तू सच्ची हो तो मेरे को दूसरा जन्म किसी भीलन का दे देना लेकिन मेरे को नित्य सत्संग मिलता रहे ऐसी जगह पर दे देना मेरे को खाने को न हो तो चलेगा घूमने को न हो तो चलेगा लेकिन सत्संग मिले ऐसी जगह पर है भगवान मेरे को और दूसरा जन्म देना तो अगले जन्म की की हुई प्रार्थना जो थी उसकी फल गई और दूसरे जन्म में वो शबरी हुई नहीं तो शबरी बिलन तो बहुत है राम उसके पास गए नहीं कई लोग भजन करते हैं भगवान का लेकिन धन के लिए सत्ता के लिए किसी पदार्थों के लिए तंदोस्ती के लिए लो जो भगवान का भजन भगवान के लिए करते हैं उनका संकल्प जल्दी सिद्ध हो जाता है तो श्री कृष्ण कहते हैं योगस्त गुरु कर्माणी तुम योग में स्थित होकर कर्म करो कर्मों का संग का रंग तुम्हारे चित्त पर न लगे ऐसे कर्म करो तुम युद्ध का मौका आए तो युद्ध करो राज्य का मौका आए तो राज्य करो भिख मांगने का मौका आए तो भिक्षा दे कह दो लेकिन अंदर से समझो कि ऐसा सब संसार का खेल है यदि अहंकार को विसर्जित करना है तो कभी विक्षाम दे का भी पाठ अदा कर लेना ऐसा नहीं समझना कि लोग क्या कहेंगे और जरूर पड़ेगी तो लोग भले तुम्हे करोड़पति कहें लखपति कहे जरूर पड़ेगी तो कहेंगे ले लो ये तुमड़ा मांग क्या हो साबरमती से चार घर की रोटी उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और उस समय जब अपमान हो और मान हो तो देखना कि अपमान और मान मिट्टी के पुतलों का हो रहा है उन दोनों को सत्ता देखने वाला है देने वाला एक चेतन है तो आपकी मधुर सचमुच मधुर हो जाएगी ख मांगना कोई धर्म का लक्ष्य नहीं है भीख मांगते समय जो तुमको आज तक मान में पक्कर थी, वो हस कर तुम अपमान सहने की क्षमता क्रिएट करो उस भिक्षादेही का परंपरा है भीख मांगना कोई धर्म भीख मांगना नहीं सिखाता धर्म तो ऐसा सम्राट बनाना सिखाता है कि तुम निर्धन होते हुए भी धनवान को जरा सा दान कर दो कृपा का तो करोड़पति तो, हो जाएंगे मैंने बताया था कि लखनऊ में कोई बाबा थे उसकी कोई सदग्रस्त सेवा करते थे एक दिन वो काका और उसका लड़का जुआन आए चेहरा रोता हुआ लेके तो बाबा ने पूछा क्या बात है बोले बाबा जी क्या बात है छोकर की छोटी मोटी नौकरी थी वो भी छूट गई और मैं तुम्हारी सेवा करते हैं पिछले छह साल से बाबा जी जरा खाने पीने का ऐसे ही हो गया है तो घर में निर्धनता के कारण झगड़े हो गए तो आज में आ रहा था तो, तो ये लड़का ने कहा ऐसे कौन से बाबा के पास जाता है हमारी नौकरी भी छूट गई तो मैं उसको समझा बुझा के आपके दर्शन कराने को ले आए है बाबा के पास जाने से कहीं नौकरी छूटती नहीं नौकरी आती नहीं शुभ कर्म करते हैं फिर भी यदि दुख मिलता है तो अगला अशुभ साफ हो रहा है ये मैं इसको समझाने के लिए लाया ऐसे करके उस बूढ़े के आंखों से आंसू बरस पड़े फकीर समता के सिंघासन पर बैठे थे और जो समता के सिंहासन पर बैठे होते उनका जरा सा संकल्प त्रिलोकी में हचमचाट पैदा कर देता फकीर ने कहा साले रोता क्या है तो बोले गुरु जब क्या करू बोले क्या करे तो डे डे करा कर अपने आप धन आ जाएगा तो आदमी करता, करता जीता था और करोड़पति तो समता में रहा हुआ सतपुरुष जो है वो जो कुछ कर देता है वो मंत्र हो जाता है तभी उपनिषद के ऋषि कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकार पद तस्मय से गुरु तत्पद माना जो समत्व पद है जिस पद से तमाम तमाम संकल्प उठते हैं जिस पद से तमाम तमाम भाव अभाव आते हैं जाते हैं वो जो पद है वो परम पद है वो परम पद कोई आकाश पाताल की चीज नहीं सबके पास है सबके साथ है लेकिन जिसने पा लिया उसको बार बार प्रणाम हो कवि ने कहा सुन्या सखना कोई नहीं सबके भीतर लाल मूर्ख ग्रंथी खोले नहीं कर्मी भयो कंगाल भगवान ने अकल दी तो अकल को जड़ पदार्थों में मत लड़ाओ भगवान ने सत्ता दी तो सत्ता को अहंकार सर्जन में मत लगाओ अहंकार को विसर्जन में लगाओ भगवान ने अकल दी तो अकल की जाल को बढ़ाओ नहीं अकल रूपी कहची से कर्मों की जाल को काटो तो तुम्हारा यही जन्म तुम्हारे और तुम्हारे संपर्क में आने वालों का बेड़ा पार कर देगा तुम संघ में, में तो रहो लेकिन संघ के दोष में के के पास रख दो सब जगह इसको इसको घुमा ले आओ फिर तो इसको अपनी ही खुशबू होगी गटर के आगे रख दो फिर जाके सुगो तो अपनी खुशबू होगी ऐसे ही साधक कैसे के भी संपर्क में आ जाए लेकिन उसकी अपनी खुशबू होनी चाहिए अपनी सुहास होनी चाहिए समता का संगीत होना चाहिए उसके चित्र से युद्ध करने की मना नहीं है राज्य करने की मना नहीं है व्यापार करने की मना नहीं है लेकिन बेवकूफी से तो भाई मौन बैठने की भी मना है बेवकूफी से तो मंदिर में जाने की भी मना है और समझदारी से तुम शमशान में जाते तो भी हरकत नहीं मंदिर में जाने की भी मना नहीं मस्जिद में जाने की भी मना नहीं लेकिन बेवकूफी रखने की मना है वेदांत क्या छुड़ाता है तो कैनेडियन सादिका आए है उसने कहा कि मैंने अपने गुरु को जो उसने सिखाया अमृत देसाई का भी जो गुरु मेरे गुरु थे तो उससे जो जो कुछ मेरे को सीखना था मैंने सीख लिया अब मैंने अपने गुरु को छूटा कर दिया अब यहाँ जो मुझे कुछ साधना में मिल रहा है अब मैं चाहती हूँ कि महंगाई भी उख्छा दीजिए शादी का बैठी मिले ना बोता, बोता। तो मेरे को आप दीक्षा दीजिए जो कुछ वेस्ट देना चाहे वेस्ट दीजिए जो नाम देना चाहे नाम दीजिए मैं बैठा कि इसको क्या वेश दू और क्या नाम दू आज तक मैंने किसी को नाम और वेश का आग्रह नहीं रखा वेश और नाम तो गौण है मैं जो देना चाहता हूँ वो जब ले रहे हो तो फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती फिर भी यदि इसको लागू थोड़ा आकर्षण होता है थोड़ा काम होता है थोड़ा प्रमाद होता है थोड़ा लोभ होता है थोड़ा लोक संपर्क में फिसलने की संभावनाएं होती है इसलिए स्त्री शरीर में जब साध्वीपन आ जाता है तो थोड़ी विरक्तता आ जाती है और पुरुष में भी थोड़ा ये दाढ़ी बाल वाली होता है तो साधा शुरुआत के काल में मन को बचाने के लिए समझो कि हम अब साधना कर रहे हैं घर में हैं तो घर के कुटुम्बियों के साथ हम जिएंगे तो साधना में विघ्न पड़ेगा वो तो बोलेंगे पिक्चर में जाओ आज वे भाई आज ससुर आया है साला है अमुक है तो दाढ़ी रख दी रख दी तो तभी चल रही है दाढ़ी रखने से मेरे को भगवान नहीं मिले लेकिन वो लोग जो समय खराब करते थे तो समय बचाने के लिए मैंने घर में रहते हुए दुकान पे जाऊं दाड़ी लग गए तो भाई को भी सरा मारे मिठाई दाड़ी मारी बनवा के हम दाड़ी नहीं बनवाते इसी बहाने दुकान से छुट्टी मिल गई <laughs> पिक्चर में जाने से बच गए इसी बहाने वे भाइयों के पास जाने से बच गए तो अपना समय बच गया समय बचाने के लिए जो कुछ ढोंग करना पड़े कर लो लोक करना पड़े कर लो बाकी रखने से भी भगवान नहीं मिलता और दाढ़ी उड़ाने से भी भगवान नहीं मिलता कपड़े नहीं मिलता और कपड़े न बदलने से भी भगवान नहीं मिलता भगवान तो मिलता कि तुम्हारा समय आत्मचिंतन में लगाओ तुम अपने समय का दुरुपयोग होने से रोको तो रोकने के लिए जो तुम्हें कुछ करना पड़ता है जैसे धन के दुरुपयोग रोकने के लिए कड़क होना पड़ता है धन कमाने के लिए देश परदेश जाना पड़ता है ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं हे hey, धनंजय हे hey, आध्यात्मिक धन कमाने वाला हे hey, धन के स्वामी धन के रखवाल नहीं भौतिक धन जब मिलता है तो हम लोग रखवाल हो जाते हैं और आध्यात्मिक धन मिलता है तो हम समग्र धन के स्वामी हो जाते हैं धनवानों को धनवान मत कहो सत्तावानों को सत्तावान मत कहो वो सत्ता के रखेवाल तुमने देखा होगा सरकारें जब जाती है ना, तो फिर वो बहुत झंडा उतार देते हैं, है सरकार जब तक कारोबार नहीं लेती तब तक वो चालू सरकार को बोलते रखेवाल सरकार hmm? तो रखेवाल सरकार अभी नहीं रखेवाल सरकार तो रखेवाल है ऐसे धन के भी हम रखेवाल होते है शरीर के भी हम रखेवाल होते हैं रखवाल हमेशा पटे वाले की लाइन में आते जयराम जी रखवाल है ना तो तुम धन के सत्ता के शरीर के रखवाल मत बनो तुम धनंजय बनो ऐसा श्री कृष्ण का आदेश है मानो न मानो खुशी आपकी हम तो रिसेस करेंगे अपने यार में थोड़ी देर बैठेंगे तुम लोग फिर आना हो तो आ जाना नहीं तो फिर जय जय ओ, ओ, ओ। तो पक्का कर लेने जैसा है भगवत गीता दूसरे अध्याय का अड़तालीसवा श्लोक है योग कर्माणी योगम त्यांजया सिद्ध होगा क्यों नारियल में से चुनरी तो योग जो है वो धटिंग है माता जी का और कई लोग है ऐसे करके जब कंकु निकालते है हो जाती है आज शक्ति माँ की कृपा होती है तो कुंडलनी जागृत होती है कुंडलनी जब जागृत होती है तो बात कफ के दोष निवृत्त होकर तुम्हारे हाथ की हथेली और पैर की पानियों में ब्लड इतना तंदुरुस्त ब्लड होता है इतना शुद्ध ब्लड होता है कि कंकु जैसा उसका रंग हो जाता है तो असली बात तो ये देवी भागवत में रखा है की माता जब दर्शन देती है माता जब जागृत होती है माता जब तुम्हारे पर कृपा करती अर्थात कुंडली जब जागृत होती है तो तुम्हारे हाथ की हथेली से और पैर की पानी से कंकु झरता है ऐसा योग करना तो किसी के बश की बात रही नहीं तो क्या किया महाराज वो सिंदूर की टिकड़िया लेकर कंकु की टिकड़िया लेकर अंगूठे के बीच में धर देते हैं, और फिर सागर के अटकल से माँ झरा तो कंकु कंकु कंकु और फिर थोड़े बहुत करेंगे लोग उसके पैर पड़ेंगे और माई होगी या भाई होगी माता माताजी आती है माता दो डंडे मारा तो सीधी भी हो जाएगी। <laughs> तो ये योग के नाम पर, भक्ति के नाम नाम पर पर भक्ति धत भगवान ने तोड़ दी दूसरा ऐसा बाबा मैंने देखा था सच पूछो तो बाबा उनको नहीं कहा जाता है उनको जो नाम दो वो तुम ही दे देना हम नहीं दे पाते हैं मैं आठ नौ साल का घर पे था बाबाओ के प्रति आकर्षण था एक बार वह आया था बड़ी बड़ी जटाएं थी और तुम्हारे घर में और सब ठीक है लेकिन कुछ एक विघ्न है तुम जिससे भलाई करते हो सामने वाला बदला ठीक से और हर इंसान चाहता है कि मैं भलाई करूं और मेरा भलाई का बदला बढ़िया है जितनी बढ़िया आने की इच्छा होती उतना आता नहीं तो साइकोलॉजिकल होता की मैं तो सबसे भलाई करता हूँ मेरा सब बुरा करते साइकोलॉजिकल सबकी मान्यता होती शास्त्र तो यह कहता है की तुम भलाई करो बदला न मांगो और किसी की बदलाई को भूलो मत यदि सुखी रहना है तो आपके किए हुए किसी के उपकार आप याद मत रखो आपने किसी का भला किया है वो भूल जाओ और दूसरे ने किसी ने उपकार किया उसको मत भूलो तो वो तथा कथित लुटेरा आया मैं 10 साल का रहा हूँ आठ दस साल का तो गंगा माता की कृपा होगी तुम्हारे घर में बस धन टपकेगा धन के लोग तो होते ही बेचारे तो हमारी माँ हमारी बहन हमारे भाई आठ साढ़े आठ का समय था सुबह का ओ, हो गए तो हमारे राम भी पूजा में से ध्यान में से उठ के आए कि बाबा जी आ गए गुरु जी आ गए आंगने अब अभी पता चला कि उसका दर्शन करना भी पाप था लेकिन <laughs> <laughs> <laughs> हम गए शिव का होता रहे हम तो प्रणाम क्या इस घर में धन संपत्ति आ रहा है एक बार दो बार चार बार करा हम तो देखते रहे फिर पांचवी बार आला करके सूखा उसके हाथ में डंडा था डंडे को जो दबाया तो महाराज पानी की धार और हम लोगो ने आंखों पे वो पानी लगाया गंगा माता आई गंगा माता बाद में पता चला कि वो मुंह में ऐसा डूचा रखते कपड़े का उसकी थूक का रास्ता और हमने सिर पर लगाया करते करते दो चार बार तो ऐसे किया फिर हमने देखा की ऐसा करता है यूं करता है यूं करता, है, यूं करता है, तो दो चार बार तो हमको मिसगाइड करने के लिए अलग अलग करता था जब हम लोगों की नजर इधर उधर होती है तो फिर उसने हाँ करके यूं ले आता यूं ले आके वो जो कपड़ा है ना उसको डंडे को स्पर्श करके ऐसा करके डंडे को यूं डंडे को जो स्पर्श करता है तो पानी निकलता है देखा कि धंधा भी सूखा है आदमी तो गंगा जया ऐसा ऐसा करा एक बार क्या दो तो बार किया फिर देखा उसने बोला कोई कपड़ा बपड़ा है तो दे दो और ऐसा है कि सवा रुपया ऐसा करो इक्कीस रुपया ऐसा कराओ वैसा करा तो मेरे को मन में हुआ कि की जो ऐसा होकर गंगा निकाल सकता है उसको कपड़े की और इक्कीस रूपए की जरूरत है ये कैसे हो सकता है देखे चलो भाई संत की महिमा वेद न जाने दे दो एक मन तो बोलता है की धतींग तो नहीं है दूसरा मन बोलता है अपने क्या जो करेगा सो भरेगा ऐसे करते करते उसको इक्कीस रुपया नहीं सवा रुपया भी नहीं दसाने में वो सौदा हमने पूरा कर दिया छोटी उम्र के दस साने में सौदा कर दिया क्योंकि कॉन्शियंस है हाँ नहीं कर रहा था फिर दोबारा आया दोबारा आया तो उसकी वो चाल को मैंने पकड़ लिया अब तुमको बताता हूँ कि पानी निकालना है तो ऐसा नहीं करा जाए दूसरा भी ऐसा होता है कि तुम कोई भी सुगंधी की इच्छा करो तो तुम्हारे हाथ पर जरा सा यूं कर देंगे और जिस फूल की तुम्हारी मांग होगी उसकी पाएगी पंद्रह आदमी बैठे हैं, कोई गुलाब चाहता है कोई मोतिया चाहता है कोई मोगरा चाहता है कोई नरगिस चाहता है कोई रात राानी चाहता है कोई दिन राणी चाहता है समझो तो जैसा जैसा आप सुगंधि चाहते हैं स्मेल चाहते हैं ऐसा ऐसा मैं आपको केवल यूं जरा सा छू दूंगा तो सुगंधी आएगी और तुमको मैं छू दिया ऐसा भी तुम्हें पता नहीं चलेगा मैं कहूंगा चल आ जा यदि तुम्हारी इच्छा के अनुकूल तुम्हारे पास सुगंध आती है तो समझ लेना कि तुम्हारा काम हो जाएगा अब काम होगा तो सब खुश होने वाले हैं दक्षिणा तो मिलने वाली है ऐसा घिसूंगा ऐसा घिसूंगा और फिर देखोगे तो आपको मोगरे की सुगंधी आएगी इसको रात प्राणी की आएगी उसको नरगिस की आएगी उसको सायरा बानू की आएगी और उसको और कोई सुगंधी आएगी हकीकत में ये टैक्ट है मैंने शिवलाल को सिखा दी थी और शिवलाल ने कहियों को थोड़ा विनोद कराया बुद्ध तो नहीं बनाया क्योंकि लेना तो कुछ था नहीं तो ये शिवलाल जानते हो टैक्ट मैं तुमको सबको बता दूं बता दूं दूस के बाद बताऊंगा तो, ओ तो बाहर के कुछ इधर उधर के चमत्कार देखकर जो लोग प्रभावित हो जाते हैं कोई चमत्कार दिखाकर अपना योग सिद्ध करना चाहता है तो वो योग नहीं वो योग आसन हो सकते हैं कोई आदमी हृदय बंद करके दिखा दे वो अच्छा है लेकिन समत्व योग के आगे वो कुछ नहीं किसी आदमी को तुम यहाँ गाढ़ो और कलकत्ता में निकले हो सकता है ये पृथ्वी तत्वों की उपासना करने से ये संभव है लेकिन ये जीवन का परम लक्ष्य नहीं है ये तो मेढक विद्या है मेढक यहाँ गढ़ जाता है और कहीं का कहीं निकलता है छह छह महीने हिमालय में ऐसे भी चूहे हैं बर्फीले चूहे जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ में दब जाते हैं श्वास भी नहीं लेते मर जाते और बर्फ पिघल तो फिर दौड़ा दौड़ करने लगते सांप को भी देखा होगा ठंडी में खूब ठर जाते हैं विष दर होते हुए भी अमृत जैसे लगते कुछ नहीं होता जो फिर थोड़ा सा मौका मिला तो वही विष की थैली उनकी निकल आती ऐसे ही मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया मन थोड़ी देर के लिए खुश हो गया अमृत जैसा हो गया ये कोई समत्व योग नहीं है विकट परिस्थितियों में युद्ध खेलते समय श्री कृष्ण की बंसी बज रही है बीख मांगते समय कृष्ण की बंसी बज रही है माता के हाथ से बंधे जा रहे हैं फिर भी मुस्कान चालू है और प्रभावती कांडा पकड़े रही फिर भी मुस्कान चालू है गोपिया यूं कर रही तो उनको यूं भी कह जा रहा है और वहाँ रो भी रहे अंदर से वही के वही गोपिया कहते शहर तो थे पकड़ाया न ले लेकर गंग दे छोड़ी देने ना तो नहीं दारू दूध वहां गिड़ गिड़ा रहे हैं उनको बदला दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं और फिर भी अंदर में देखो तो कुछ नहीं कर रहे सब करते हुए भी कर्तित्व का संग उन पर जरा भी टच नहीं करता है कैसे रहे होंगे तुमने देखा होगा कि जो धातु जितना देर से तपता है वो धातु उतना ज्यादा कीमती होता है हा? लोहा जल्दी तपता है काम में तो सोने की अपेक्षा लोहा ज्यादा उपयोगी है फिर भी लोहे की कीमत नहीं क्योंकि जल्दी तपता और जल्दी ठहरता है तो अज्ञानी मूर्ख आदमी होते हैं लोहे जैसे बच्चे जैसे जरा सी बात में रिझ गए और जरा सी बात में खिंच गए उनकी बहुमति होती है और वो काम में भी बहुत आते हैं मजूरी करने में वही आते ज्ञानी थोड़े काम में आएगा लेकिन उनकी कीमत लोहे जैसी है कुछ ऐसे धातु है तांबा पीतल जो है वो लोहे की अपेक्षा देर से तपता है और देर से चढ़ता है और लोग चांद तांबा और की अपेक्षा सुवर्ण देर से तपता है और देर से ठरता है प्लेटियम और देर से तपता है उसलिए का भाव सबसे ज्यादा है तो जैसे इन धातुओं की भी कीमत जितना उनमें सहन शक्ति है जितना वो अपनी स्थिति में समता में है उतने वो कीमती है प्लेटियम खाने के काम नहीं आता सुनने के काम नहीं आता केवल उसका ये गुण सोने का अपना गुण होगा थोड़ा बहुत लेकिन ये समता का गुण का है इसलिए शायद इनके भाव में भी परंपरागत जो चला आ रहा है होगा और महाराज हीरे के ऊपर तो तुम्हारी गर्मी सर्दी श्री राम खैर ये दृष्टांत है उसका एक अंग लिया जाता है तुम्हारा जीवन जितना ऊंचा होगा उतना सुख दुख में समता होगी सीधी बात है इसलिए तुम ऐसी जगह पर जाओ अपमान हो और अंदर ढूंढो के अपमान का दुख कैसा हुआ रामती कथा सुनाया करते थे श्री राम एक सेठ अपनी दुकान पर गया वे के साथ बेवाई समझते हैं? अपने लड़की अपने लड़के का ससुरा लड़की या लड़के का ससुरा उसको बेबई बोलते हैं है शेण चौपाण सेण से गठ दुकान थे एक सेठ जी अपने बेबई के साथ दुकान पर गया एक बारह एक बज गया होगा महाराज बेबई के साथ सेठ जब दुकान पर पहुंचा तो सेठ की जो बेचती की नौकर ने बुहारी करने वाले नौकर ने दो कोड़ी की इज्जत कर दी कि तुमको शर्म नहीं आता हम लोग नौ बजे आके बैठ जाते हैं है हमें कमाई हैं। तमें खावन छे, नौम छे, छे, और तुम नहीं होगे तो हम भी क्या कमा के खिलाएंगे धन दन तो धनी निकुण खी सेठ खुद जो आलसी बनेगा तो नौकर और मुनिंग क्या कमाके खिलाएंगे समझता नहीं है वेवाइयों के पीछे पड़ा है ये वो इतना खर्चा करते हो इतना खर्च करते हो तो इतना कमाने के लिए भी उत्सुकता होनी चाहिए ऐसा डांटा महाराज वे भाई देख रहा है कि सेठ जी ये कौन है आपका बाबा लगता है क्या ये तो नौकर है आपको इतना डांटता है बोले हाँ ठीक है न, मैंने गलती किया ना दस बजे आना चाहिए था एक बजे आया मेरी गलती डांटता बोले गलती तो आप सेठ है ये नौकर है इसका बगार कितना है बोले चार सौ तीस ने कहा इसको तो पच्चीस रूपए देना भी महंगा है और आपने बहुत बहुत तो इसकी तीस रूपया वैल्यू है झाड़ू बुआ चाय पैके आने वाले की पुराने जमाना 430 इतना ज्यादा पगार और इतना बेजती करता है तब उस ज्ञानी सेठ ने कहा कि 430 रुपए तो इसके मेहनत के हैं और चार सौ मेरी कसरत करने की सर्विस देता है मेरा आध्यात्मिक हजमा बराबर है कि नहीं है मेरे को चारों तरफ से मान मिलता है जी हजूर जी सेठ जी सेठ जी तो मान तो मैं हजम कर लेता हूँ लेकिन मान हजम तब हुआ जानियो जब अपमान भी उतना का उतना मधुर लगे तो मैं अपनी आध्यात्मिक धन राशि को संभालने के लिए चार सौ रूपया उसको रखवा लेके देता हूँ क्योंकि मैं धनंजय को जानता हूँ कृष्ण ने अर्जुन को कहा था धनंजय मैंने वो धन का जय किया ये धन तो मेरा नहीं ये तो मेरे बच्चों का भी नहीं मेरा भी नहीं ये तो शरीरों का धन है तो समता का धन है आध्यात्मिकता तो का धन है ये कोई एम पद तुम्हारा धन नहीं था एम पद तुम्हारा धन नहीं था अभी भी बन जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है बनना हो तो बन सकते लेकिन तुम जाने वाले नहीं हो जय श्री कृष्ण आज जुड़िया भैया मेरे पास आया जेठा भाई करके कोई है बोले बाबी हमने तो कितने एमएलए एमएलए बना बना के भेजे। मेकर व्यक्ति था तो मैंने समय गवाया। अब पता चला कि ये सब मजूरी किया है। बुढ़ापा आ गया। अब कोई साथ नहीं देता है थोड़ा सवेरे तुम मिल जाते बाबाजी तो ऐसे का साथ ले लेते जो साथ नहीं छोड़े राजणियों का साथ टिकता नहीं और समता का साथ टूटता नहीं श्री राम तो आज का सत्संग का पॉइंट ये है भगवत गीता दूसरा अध्याय और कौन सा श्लोक है अड़तालीसवा श्लोक है योगस्त कु कर्माणी कर, कर संगम त्यांजया संद्या सिद्ध समूहत् समूत्वा समत्व योग उच्यते शक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिर हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है तुम कर्म तो करो लेकिन सफल हो जाओ तब भी उतनी समता और असफल हो जाओ भी उतनी क्षमता क्योंकि सफलता और असफलता जिसको मिलती वो आखिर तो कबर में ही जाता है ना इसलिए सफलता तो सफलता असफलता तो असफलता है लेकिन संसार की सफलता भी असफलता ही तो है तो मिट्टी के खिलौने यदि मिल गए तो भी क्या और नहीं मिले तो भी क्या मिलके गए तो भी क्या और 10 दिन तक रहे तो भी क्या ये सब मिट्टी के दिए और मिट्टी के खिलौने हैं इनको पाकर न सुखी होना है न रंज होना है न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है कि बाबा जी कहाँ से सीखे हैं कि हम न हंसकर सीखे हैं न रोकर सीखे हैं जो कुछ भी थोड़ा सीखे है तो गुरु जी के होकर सीखे इन परिप्रश् ने सेवाया कथा सुन लेना ठीक है धार्मिकता का भाव क्रिएट होगा लेकिन धर्म का राज नहीं खुलेगा कथा सुनते हो आदर से सुनते हो राम ने ऐसा कहा कृष्ण ने ऐसा किया ऐसा कहा ये सब ठीक है इससे तुम्हारे चित्त में पवित्रता आती है धार्मिकता आती है लेकिन चित्त से परे जाने का जो ज्ञान है वो तो प्रश्न उत्तर अर्जुन जैसा जितना ऊंचा होना चाहिए उतने ही ऊंचे शिखर पर जितना मनुष्य का विकास होना चाहिए जितनी योग्यता चाहिए ऐसी योग्यता अर्जुन में थी और कृष्ण भी पूर्ण गुरु थे कृष्ण और अर्जुन दोनों की मुलाकात सानिध्य होने पर भी कृष्ण का केवल उपदेश नहीं चला कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ है प्रश्न उत्तर हुए है तत्विधि कृष्ण ने भी कहा तत्विधि प्रणी पाते ना विधि सहित, सहित माना जरा बता देना आत्मा परमात्मा क्या होता है नहीं शब्द सुनोगे महात्मा का हृदय नहीं सुन पाए हुए विधि सहित माना शिष्यत्व लेकर सीखने की भावना लेकर सरलता समता संयम परोपकार सदाचार ये सब सदगुण लेकर अपने हृदय में फिर ज्ञानियों के चरणों में जाओ तद विधि प्रणिपात प्रणिपात होकर विनम्र होकर तत्विदि प्रणिपाते न परिप्रश्न से परिप्रश्न करो ज्ञानम कैसो से परिप्रश्न करोगे बुद्ध पुरुषों से प्रोफेसर से नहीं तत्व से जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है ऐसे पुरुषों के सानिध्य में जाकर विधि सहित परिप्रश्न करोगे तभी तुम्हारा आत्मज्ञान ठहरेगा तुमने सुन के मान लिया है ना? तो ये तुम्हारी मान्यता होगी और मान्यता बदलती रहती ज्ञान नहीं बदलता है जानकारी नहीं बदलती है मान्यता बदलती रहती तुमने अपने को मान लिया मैं हिंदू हूं तुमने अपने को कुछ मान लिया ये सब तुमने माना हुआ है इसलिए हिंदू अपने को मुसलमान मानने लग जाता है मुसलमान अपने को ईसाई मान सकता है स्त्री अपने को पुरुष भी मान लेती है दूसरे शरीर में तो पुरुष अपने स्त्री तो को भी मान लेता है सच पूछो तो स्त्री भी हकीकत नहीं है पुरुष भी हकीकत नहीं है सुन सुनकर तो माना है बच्ची को कोई कहे नहीं तो छोड़ी छे छोड़ी छे छोकरी छे छोकरी छे और पुरुष को कोई लड़के को कोई कहे नहीं तो लड़का है लड़का है तो वो ऐसा नहीं मानेंगे तो सुनकर माना है जानकर नहीं माना है जानकर जब मानोगे ना तो पता चलेगा कि न हम स्त्री हैं न हम पुरुष हैं न हम हिंदू हैं न हम मुसलमान हैं न हम भारतीय हैं न हम देशी हैं न विदेशी हैं न स्वदेशी हैं न परदेशी हैं हम तो वह हैं कि जिसमें अनंत अनंत विचार और भाव आते हैं और चले जाते हैं जिसमें अनंत अनंत जन्म मरम के बुद्ध बुद्ध उठते हैं और मिट जाते हैं हम ऐसे आत्मा असंग रूप है ऐसा अनुभव होगा छे जरा छे आ, क्या लल्लू पंजू का काम करना तो क्या बड़ी बात है ऐसा काम करो की बस जहाँ कोई नहीं गया ऐसी जगह पे पहुँचो जहाँ तुम्हारी सात पीढ़ी में से कोई नहीं पहुँचा ऐसी जगह पे पहुँचो तो तुम्हारी इक्कीस पीढ़िया उतर जाएगी मारजे तो मीर मार मारजे तित्र मारना छा भर हो <laughs> प्रश्न तो कहते हैं समत्व योगम उच्चते बोला बाबा कहते हैं यह देह ठहरे कल्प तक या आज उसका अंत हो यह देह ठहरे कल्प तक जा आज उसका अंत हो तेरा न कुछ बिगड़े बने या जान कर निश्चिंत हो तेरा न कुछ बोलते हैं कि तुम्हारे को आत्मज्ञान आ जाएगा फिर पता चलेगा कि शरीर कल्प पर रहे या आज गिर जाए तुम्हारे को कोई हानि और लाभ नहीं है क्योंकि शरीर गिरने से तुम्हारा कोई लाभ और हानि नहीं होता हजार हजार शरीर गिर, गिर गए तुम्हारा क्या बिगाड़ा हजार हजार मौतें हुई तुम्हारी उन बुद्धू मौतों ने तुम्हारा बिगाड़ा भी किया कि आज मौत आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है और कल्प के बाद आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है ऐसा तो जब तुमको अपने घर का ज्ञान आ जाएगा अपने मैं का ज्ञान आ जाएगा अपने असलियत का ज्ञान आ जाएगा तो तुम्हारा ये निश्चय रहेगा कि मैं हजार साल जीऊं तो भी क्या और एक घड़ी में चला जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमको पता चल जाए कि ये मिट्टी का घर है ये रेती के पट पर जो बच्चे बनाते न घर वो बच्चे जब थोड़ा सा बड़े हो जाए तब समझते है की वो घर अभी गिर जाए तो क्या और सौ साल के बाद गिरे तो क्या बच्चे घर बनाते हैं घर उन्हें मिट्टी के बनाते हैं और फिर उनका तुम तोड़ डालो तो परेशान होते रोते हैं तुम उससे बढ़िया बना दो फिर भी राजी नहीं होते कि मेरा घर अच्छा वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है अब तो वही बच्चा जब खेल खेल के उग जाता है और समझ लेता है कि मेरा बनाया हुआ था और बने तो क्या बिगड़े तो क्या तो शाम को फिर सुबह तो घर बनाया था कोई तोड़े तो परेशान हो जाता था शाम को समझ आ गए तो अपने हाथ से ओ कदम बच्चे तो सुबह घर बनाते और शाम को मन बन, सुबह बनाने का मजा लेते और शाम को विसर्जन का मजा लेते और हम जीवन भर बनाते विसर्जन का मजा ही नहीं लेते विसर्जन होता तो रोते गाय रे तो मरी गए अलिया तू मरे नहीं जन्म्यो नहीं तू तो एवं छे भैया तारू कोई दाड़े कोई बगड़ियो नहीं बगड़से नहीं तू एवो छे। जान तो छता श्री कृष्ण ने सम बाबा देह कह कल्प तक या आज उसका अंत हो तेरा न कुछ बिगड़े बने यान कर निश्चिंत हो दिन रात तुझ में आए नहीं सब काल का भी काल है फिर सोच का क्या काम तू काल का भी काल है फिर सोच का क्या काम तू काल का भी काल है मौत का भी तू मौत है ये विषय को समझने के लिए के बाद हम विचार करेंगे ओम शांति शांति तो प्रतिकूलता का होगा जहाँ आना चाहिए वहाँ तो आ गए हो लेकिन जहाँ नहीं जाना थे वहां जाओगे भी जरूर ओम ओम जाना तो ठीक है तुम्हारा शरीर कहीं भी जाए तुम्हारा मन ऐसी जगह पर रहे कि आना जाना सब खेल दिखे ओम ओम थोड़ी देर के लिए विशेष फिर ध्यान भी होगा कीर्तन भी होगा और इस विषय को थोड़ा सा फिर से दूसरे सत्संग में समझेंगे ओ, ओ, ए सब झोली मरले निज आत्मा का दर्शन कर ले जो करेंगे दे दो प्रपात भी बांध दो चलो